प्रमाण्यवाद पर चर्चा चल रहे थे तो निश्चयोग्य नैया एक लोग प्रामाणिक को स्वतग्राही मानते हैं और अप्रामाणिको पर्वतोग्राही मानते हैं और मीमा शास्त्र में देखना है उनके तीन संप्रदाय हैं, आठ संप्रदाय प्राभाकर संप्रदाय और मुरार मिश्र संप्रदाय भारत और वेदांत एक जैसे ही है उनको अंत में लेंगे तो प्राभाकर को समझिए मत में ज्ञान उत्पादक सामग्री और ज्ञान ग्राहक सामग्री दोनों एक ही है अलग अलग नहीं मानते इसलिए उत्पत्ति और व्यक्ति दो भेद की जरूरत नहीं रहा कि जो ज्ञान के उत्पाद सामग्री है और जो ज्ञान के ग्राहक सामग्री है दोनों एक ही है इसलिए उत्पत्तिकृत प्राम है ना और जो व्यक्तिकृत विचार भेद नहीं रहा उनके मत में एक बात और दूसरी बात उनका कहना है घट घट ज्ञान और घट ज्ञाता वो दो भाग नहीं मानते व्यवसाय अन व्यवसाय नहीं मानते एक ही ज्ञान होगा जो भी होता है जब भी आपको कोई ज्ञान होता है अयम घटक केवल ज्ञान होगा ऐसा नहीं मानते जब भी ज्ञान होगा मुझे घट ज्ञान होगा यह आप बोलोगे मैंने घट को जाना हम घटन जाना नहीं अयम घट एक ज्ञान है और मेरे को ज्ञान का पता ही नहीं ऐसा कभी होगा मेरे को ज्ञान और मुझे मालूम नहीं कैसे हो सकता है किसी व्यवसाय फालतू है ज्ञान तो सब प्रकाश है कुछ भी ज्ञान हो जाए मालूम हो जाएगा अज्ञात ज्ञान अवस्था कभी नहीं हो सकती है हमेशा ज्ञान ज्ञात ही होता है ज्ञानमान होकर के ज्ञान पैदा होता है किसी ने कहना की देखो तो घट ज्ञान उत्पत्ति की सामग्री संधान होने पर उत्पन्न होने वाले जो घट ज्ञान का आकार है वो अयम घटन नहीं हो सकता किंतु यही होगा और घटम अहम जाने से तीन चीजें है एक तो घट है घट ज्ञान है और अहम और में जाना के द्वारा मालूम हो रहा है घटक ज्ञाता ज्ञान ज्ञाता घट ज्ञान का ज्ञाता और घट का भी ज्ञाता है जो घटका ज्ञाता है वही घट ज्ञान का भी ज्ञाता हो गया है वह विषय और विषय दोनों का ज्ञाता है ये त्रिपुटी ज्ञान मानते यही ज्ञान ज्ञापन तीनों से विशिष्ट ही हमेशा ज्ञान पैदा होता है ये प्राभ्रमत का सिद्धांत क्यों ए, जो ये ज्ञान को वो स्वप्रकाश मानते हैं ज्ञान है इसे दूसरे से प्रकाशित होने के लिए कोई जरूरत ही नहीं रहा परता तो प्रामाणिक का प्रश्न ही नहीं है यहाँ पर यह और जो कर के बाद मार्ग भट्ट मुख्य रूपांत सब एक ही जैसा है ज्ञान को अत मानते सुश नहीं मानते जैसे हम लोग वेदांत क्या बनता है सत्यम ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है ये ज्ञान है और वो कैसा है अत अप्रमेम अशब्दमस्पक्ष अगंधव कह दिया hmm. चक्ष होता नहीं मैंने वो अप्रमेय है इंद्रिय विषय नहीं इससे कुमार भट्ट और वेदांति ज्ञान को अत लेकिन उनका मानना है उनके मत में ज्ञान का जो ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं ज्ञान का भी ज्ञान हमें जो हो रहा है पहले अयघक ज्ञान हुआ मान लो नहीं जैसे उसका भी फिर ज्ञान हो रहा है मैं घट ज्ञान वाला हूं करके नहीं? घट ज्ञान वाला हूं करके जो ज्ञान हो रहा है ज्ञान का भी ज्ञान देखने को मिल रहा है वो कैसे हो सकता है वो कहते ज्ञात का लिंगक अनुमान के द्वारा ही होगा मै घट मैं घटक घट ज्ञातो मया घटो मैं, अब कहते नहीं, मेरे द्वारा घट ज्ञात हो गया है ये जो प्रयोग कैसे हो रहा है ज्यात, ज्यात ज्ञात ज्ञात पढ़कर इसलिए वो मानते हैं घट में ज्ञातता नाम का धर्म है चौबीस गुण में क्या करें शब्द घोटा दिया उन्होंने शब्दी मान लिया और फिर उन्होंने ज्ञातता नाम के गुण जोड़ दिया जिस रूप रहता है घट में वैसे ज्ञातता भी घट में रहता है जब वो ज्ञातता, जाना घट की ज्ञात जब प्रकाशन होगा तब आप कहेंगे घट को जाना ज्ञातता और भी धर्म की सहायता के बिना घट का ज्ञान नहीं हो सकता उसी अनुमान उन्होंने क्या क्या ज्ञान के प्रमाण्यता को भी ग्रहण करते हैं ज्ञान की अप्राम्यता भी अनुमान से निश्चय करते हैं अति उनकी तो दोनों ही परता गया। अनुमान से अच्छा मुरारी मिश्र का सिद्धांत में नया कौन से कुछ मिलता चलता ही है उनका मत ज्ञान का ग्रहण अनुव्यवसाय से ही होता है किंतु उसके प्रामाण्यता ज्ञान के प्राम्यता का ग्रहण हो किसी अन्य कारण का न होकर के उसी अनुव्यवसाय व्यवसाय को अपने अनुव्यवसाय ग्रहण किया अनुव्यवसाय को फिर अन्य से मानोगे या तो अनावस्था होगी अथवा कहते नहीं अनुव्यवसाय ज्ञान स्वप्रकाश है व्यवसाय ज्ञान नहीं है जो प्राथमिक ज्ञान हो रहा है वो नहीं है किंतु जो अनुव्यवसाय ज्ञान दूसरे में वो स्वप्रकाश उसको अपेक्षा नहीं है ये है है थोड़ा उनके और इनमें इसलिए तो उसको अन्नी से नहीं मान प्रकाश मान लिया मानपट उसको प्रकाश मानने लगे और प्रभाकर के तो प्रथम प्रकाश मान लिया ज्ञान में सब प्रकाश न माने प्रभार के सदृश हो गए ये इन दूसरे से प्रकाश द्वारा भट्ट के सदृश हो गए पूर्ण पूर्णत्या कर रहे न मी मांस करे खिचड़ी बना मुरारी मिश्र मत इस प्रकार से तीन मुख्य पक्ष में एक ने ज्ञातता के आधार पर निर्णय लिया कौनबा भट्ट ने अनु के आधार पर सब प्रकाश मान निर्णय ले लेता ले है मुरारी मिश्र ने और प्रभा करेगा तो पहला ही ज्ञान से सब कुछ हो जाएगा ज्ञान सुप्रकाश ज्ञान का जो अप्राम्यता तीनों मतों में एक ही बात ये तो ज्ञान सामान्यता की बात करो अप्राम्यता है चाहे कोमाल भट्ट हो चाहे मुरहारी मिश्र हो चाहे प्रभात हो सभी का मानना है अप्रमाण्यता तो ही होता है जब पहले आपको ज्ञान होता है इधम रजतम अप्रमाण्य कैसे ज्ञान होगा बाद ज्ञान ज्ञान हुआ में ज्ञान होगा आपको सर्व नहीं है रस्सी है कैसे तो क्या दूसरी ज्ञान से हो रही ना तो परत हो कि नहीं हुआ इसे ज्ञानगत अप्राम्यता सदा परत ही मानते हैं ज्ञानगत प्रामण्यता क्वचित जो है परता क्वचित सुन लिया अब आइए बोल में वापस अत्र उच्चक ज्ञातता था अन्यथानुपत्ति प्रसूत या अर्थापते ज्ञान गृहिये यदम तदेव वृश्यामहे खंडन करते कुमार भट्ट के मीमांसका जी ने कहा था ज्ञातता की अन्यतापत्ति प्रसूत ज्ञातता कैसा है अन्यता था? अनुपन्न अन्य है अन्यतापत्ति से उत्पन्न होकर अंता कौन होती है अर्थाप अर्थापत्ति कब, कब कब होता है हमेशा अर्थापत्ति जो है तभी मानी जाती है उनके मत में जब अन्य प्रकार से वहां पाप सिद्ध नहीं हो पाए जैसे दिन में भोजन नहीं किया आलू मोटा तकड़ा है अन्य प्रकार से हो ही नहीं सकता सकते भोजन माने इस अन्य अर्थापत्ति काटेंगे कैसे आप अन्य अनुपत्ति का हम क्या कहें अन्य उपत्ति तो होगा जब अन्य तो उपत्ति हो रहा है तो अर्थापत्ति की जरूरत नहीं है ना आने तो पति हो तो नहीं हो सकता और तो बाद हो जाए किसी प्रमाण से किसी प्रमाण से बात कर दो तो भी अर्थापत्ति नहीं हो सकता हो कहना है तो अन्य पति प्रसूतया अन्यथा अनुपत्ति की वजह से जो अर्थापत्ति आधार पर ज्ञातता ज्ञानम गृह ज्ञातता के द्वारा ही ज्ञान को ग्रहण किया जाता है कि यदुप्तम यह जो मैं यह आपने जो मीमांस को ने कहा तदेव नम्र श्याम वह हम नया लोग स्वीकार और सहन नहीं कर सकते क्यों तया प्रमाण ग्रह तो दूर होते उसके ग्रह प्रमाण ग्रहण होना बहुत दूर की बात है जब ज्ञातता सिद्ध नहीं है उसे प्राण तो कहां से सिद्ध हो जाएगा कैसा सर समझाइए क्यों नहीं मानती आप तथा ही इदन किला पर था आपके द्वारा क्या मान्य मान्यता है वो हम समझाते देखो आपकी मान्यता को आपको समझाया जा रहा विषय ज्ञाने जाते घटा विषय ज्ञान उत्पन्न होने पर आप क्या बोलोगे मया ज्ञातो अयं घट मेरे द्वारा यह घट जान लिया गया है यदि घट से ज्ञातता घट के अंदर ज्ञातता का आप अनुसंधान कर लेते हैं बिना यह अनुभवता नाम का चीजित नहीं कर सकते ज्ञानी मानना पड़ेगा क्या के जाने बिना घट ज्ञाते कैसे करोगे ज्ञात कैसे करोगे जब आप जान लोगे तब तो उस घट में ज्ञात पैदा हो गई माना जाएगा यदि अनुमति ज्ञान अजातवाद और ज्ञान से पहले पैदा पहले पहले ही, ज्या? ही गया ज्ञान अज्ञातता के बिना आप ज्ञान तो मिल ही गया तो ज्ञान से पहले अज्ञातता नहीं है ज्ञान के बाद आप कहते हो मैंने घट को जान लिया ज्ञातो घटो घटो मया के आधार पर आप ज्ञापता मानना चाह रहे हैं क्या जरूरत की भाई ज्ञान की उत्पत्ति में उस ज्ञात को रहा नहीं। जब तक नहीं हुआ, आपे कोई नहीं सकते मेरे जाना हुआ जानवे कहे भी ना ज्ञात नहीं आएगा इसलिए कहना पड़ेगा आपको ज्ञान से कल नहीं था ज्ञान उत्तर काल में आ गया ज्ञातता उत्तर कल आकर के करेगा क्या वो ज्ञान हो ही गया उसके उत्तर काल में भी हो जाए कोई जिसका चीज का क्या लाभ है ये गाना है। अज्ञाता से अज्ञाता ज्ञान से पहले सच्चा ज्ञान से पहले पैदा ही नहीं हुआ था और ज्ञान के उत्पन्न होने के बाद में ज्ञान के उत्पन्न होने मात्र से ही अनुय उत्पन्न हो जाएगा एवं चाहे ज्ञान जन्य ज्ञात था इसे मानना पड़ेगा ज्ञातता से ज्ञान में प्रामिकता पैदा नहीं हुआ बल्कि ज्ञान से ज्ञातता पैदा हुआ है ज्ञान ज्ञान जन हो असोता नाम धर्म हो ज्ञानम ज्ञान के उपन्न नहीं हो सकता कारण कारणे कार्य कारण के कार्य उदय नहीं होता अर्थापत्य स्व ज्ञानम ज्ञातया आक्षेप करती इस अर्थापत्ति के द्वारा स्वर्ण ज्ञान को ज्ञातता के माध्यम से आक्षेप कर लेते हैं क्योंकि आप बोल रहे हो ज्ञात किसके हम ज्ञान एक अनुमान कर लेते हैं अथवा पर निश्चय कर लेते हैं और इसे पर ज्ञान था यदि नहीं था तो ज्ञाता मैं नहीं बोल सकता अब अनुमान कर लोगे तब नहीं है कहते ये हमारे मत जॉब करे हो ठीक है नहीं चाहिए ज्ञान विषय आत वो आप जो अलग मानना चाह रहे हो वो नहीं हो सकता ज्ञान विषयता ज्ञान में जो विषयता है उसे अतिरिक्त कोई ज्ञातता नाम पे चीज अलग कुछ भी नहीं है ज्ञात नो ज्ञान जनित ज्ञातता आधार ही घटागत ज्ञान विषय तो ज्ञान जनित ज्ञातता जो आधार है उसको गतादी के अंदर ज्ञान का विषय मान लो ज्ञात अलग चीज है और उसमें उसकी जो आधार का ना विषय मान लीजिए गतादी गता के अंदर जो ज्ञान जनता ज्ञातता का आधारत्व है उसको ज्ञान का विषयत्व मान लो सुख समयता ही नावत तादात ने विषय समय से विषय तत्व नहीं सकता क्यों नहीं हो सकता विषय विषय नोर घट ज्ञान यो ताजा अनुभव मान विषय विषय विषय को घट विषय ये ज्ञान घट और ज्ञान के विषय में ताजा संबंध को मानता है कभी नहीं मानता सकते क्यों ज्ञान भ्राथा इन सभी के मत में आत्मा का गुण है और घट कौन है इन दोनों ताजात्म कैसे हो सकता है ताजा संबंध हो इसीलिए वही कर दोनों विच ताज तो संभव नहीं है तो तो साधन तो तो है इंद्रिया ज्ञान से उत्पत्ति है इंद्रियादियों तो से भी उस ज्ञान का उत्पत्ति हुई है तेने इधर मन इसलिए अनुमान करते क्या ज्ञान न घटे किंचित जनित घट ये, ये ज्ञान से विषय ज्ञान के द्वारा घट में कुछ पैदा किया गया कोई धर्म विशेष उसको मुझे लगता है वो बैटरी भी प्रसुत या इसलिए कहते क्या ज्ञाने न घटे किंचित जनितम ज्ञान के द्वारा घट में कुछ पाया किया गया है ये घट ये वह जिसके वजह से घट ही उस ज्ञान का विषय हो रहा है अन्य कोई विषय नहीं हो रहा है कहा ज्ञात घट जो कहा है मैंने ज्ञात कब होता है पूर्व काल में ज्ञान हो तब तो बाद में तय होता है कब होता है निष्ठा संज्ञा तब तब तो पूर्व काल में होगा क्रिया तब तो ज्ञान पहले है ज्ञापन हुआ था इसे उसके ज्ञातता हमने मान लीजिए अब दूसरी प्रक्रिया ऐसा मत करोगे यू समझो घट में ज्ञान ने कुछ पैदा किया है इसलिए घट ही उस ज्ञान का विषय हो रहा है पट क्यों नहीं विषय हुआ अयंघट इस ज्ञान में घट ही क्यों विषय पट विषय क्यों नहीं हुआ तब आप कहेंगे उस ज्ञान ने उस घट में ज्ञातता नाम की चीज पैदा किया ये अर्थापत्ति बिना घट में कुछ पैदा किए ज्ञान का उसी को विषय क्यों बन रहा है घटी विषय क्यों बन रहा है पटा विषय क्यों नहीं बन रहा है उसे ज्ञापन होता है अन्यपति ये संभव नहीं है नहीं ज्ञान ज्ञान का विषय घटी क्यों यदि पूछे अब क्या सच बात है कभी पट ज्ञान हो रहा है तो अब पटी विषय घट विषय नहीं हो रहा है इरकान ही है उस ज्ञान ने घट में कुछ पैदा किया था क्या पैदा किया था उसने उस का मानना पड़ेगा बिना कुछ पैदा किए उस घट का उस ज्ञान के साथ संबंध आप सिद्ध नहीं कर सकते घट का ज्ञान के साथ विषय विषय पर समर्थित करने के लिए उस ज्ञान ने घट में कुछ पैदा किया मानना पड़ेगा इसीलिए उसको जो पैदा किया ज्ञातता नाम का चीज उसके वजह से ही घट ज्ञान का परमानेंट विषय बन रहा है ज्ञान घटे ज्ञान के अंदर क्या हुआ घट में किंचित जनितम कुछ चीज पैदा किया ये न जिसकी वजह से घट एव ज्ञान से विषयों नान्य है घट ही उस ज्ञान का विषय हो रहा है अन्य कोई चीज़ नहीं हो इसे विषयत्व की अन्य किसी प्रकार से उत्पन्न न होने के कारण से उसे उत्पन्न मान लेंगे अर्थापति प्रमाण के द्वारा ज्ञात मान लो न तो प्रत्यक्ष मात्र प्रत्यक्ष मात्र को लेकर के हम आधार नहीं बनाएंगे ऐसे जो कहता है उसका भी कथन मे स्वभाषा विषय विषय तो स्वभाव से विषय विषय तो स्वभाव क्यों ऐसा मानना पड़ रहा है नेत नहीं तो समस्या ये होगा मे मानसिकों के ऊपर लोग दोष देंगे का कहना कि देखो यदि आप ऐसा नहीं मानते हर ज्ञान अपने विषय में कुछ उच पैदा करेगा और जो पैदा कर उसका ज्ञातता और ज्ञातता की वजह से हमें उस, हम उस विषय का ज्ञान हो रहा है ऐसा कल्पना करोगी फिर हम कहते का बंद्या पुत्र भवती वाक्य प्रयोग कर दिया वाक्य प्रयोग कर दिया अयम पुत्र भगवती अब उस ज्ञान का विषय है यानी पुत्र नहीं। क्या उसमें भी क्या पैदा हो जाएगा पैदा हुए बिना ज्ञान कैसे हो गया इसलिए हमें कहना पड़ता है एक ज्ञातता कोई पैदा होता होता नहीं है कहीं विषय में सीधा विषय और विषय के साथ एक स्वाभाविक संबंध शब्दकृत हो सकता है कहीं बाह्य अर्थकृत हो सकता है रसकृत रूपकृत शब्द रूप रस स्पर्श इन तीन गुणों के माध्यम से किसी भी चीज का ज्ञान के साथ विषय विषय संबंध एक स्वाभाविक संबंध है बीच में ज्ञातता मानना पार्थ मानना इत्यादि संभव नहीं अर्थ ज्ञान और एकादश स्वाभाविक हो विशेष अर्थ और ज्ञान का बीच में इस प्रकार के स्वाभाविक विशेष संबंध रहता ये ने जिसके वजह से अन्य विषय विषय भाव इन दोनों के बीच में विषय विषय भाव संबंध माना जाता है इतर था न जाए अतीत अनागत और विषय न सगत में विषत स्वीकार नहीं कर सकेंगे अतीत विषय वर्तमान में नहीं है ना अतीत विषय वर्तमान में नहीं है इसके तो साथ इधर संबंध नहीं हुआ प्रभाज्ञात कैसे हो जाएगा ज्ञान ही तो ज्ञातता जनना असंभव ज्ञान के द्वारा भूत और भविष्य पदार्थों तो में ज्ञातता को पैदा करना संभव ही नहीं है असत धर्मिणी धर्म जनन योगा, धर्म ही अभी है नहीं सामने फिर उसे धर्म कहां से पैदा हो जाएगा इसे ज्ञातता का बस असंभव सिद्ध हो गया इतना ही नहीं ज्ञातता मन में एक और दोष है क्या दोष है अनावस्था जाएगा इस ज्ञातता को कौन जाना तो आपने कहा ज्ञातता सम घट को ज्ञान दिया ठीक है घटक ज्ञान होने के लिए की जरूरत है का भी तो है आपको बोल उस का कौन, उस का कौन है ज्ञातम उस विषय कौन ज्ञात दूसरा करेगा एक और ज्ञात पड़ेगी इसे स्वतः ही मानना ठीक रहता है यानी चीज कल्पना करना व्यवस्था नहीं बन सकती अतीत आगत विषय कि विषय तथा प्रसंग जानेंगे तीसरे से तीसरे को छोटे से ऐसे कहोगे तो क्या होगा तथा भी ज्ञात अंतर प्रसंग से अतः अनावस्था फिर तो अनावस्था दोष हो जाएगी अच्छा मंत्रणा स्वभाव कहीं कहा कहीं रुकना पड़ेगा दूसरी तीसरी अवस्था में ज्ञाता जो है ये तो वो से। दूसरी ज्ञाता के हुए बिना स्वभाव से ही विषयत्व ज्ञातता का मानना पड़ेगा तो हम कहेंगे फिर ज्ञात क्यों मानना फिर ज्ञान कैसे मान लो ना नहीं। आप ज्ञातता तो को पैदा कर लिया। और आने के हो, गया। हो गया। वहाँ आपने इसका को। तो कहीं ना कहीं प्रकाश मान रहे तो पहले भी मान लो द्वितीय तृतीय वे प्रथम शक्ति वहां पर आ रहा दूसरे स्तर में तीसरे स्तर में अगर जो मान ही रहे हो तो पहले स्तर वाले क्या पाप कर रखा था वही मान लेते कहानी खत्म थी शिकार लोगों ने कहा है दो चाहिए उस व्यवसाय को प्रकाश मान लेते लाभ होता है नी आप जितनी लंबी प्रक्रिया भी करो कहीं ना कहीं जगह रुकना तो पड़ रहा है तो आगे जा करके रुकने के पहले ही रुक जाओ ना न्याय है में नियम जैसे मूर्ख लोगों की आपने देखा है ट्रैफिक जाम होता है फाटक में क्यों होता है ये जितने मूर्ख अंदर घुस जाते हैं मैं आगे जाऊंगा मैं सारे आगे आगे अब सारे हार तो पर होंगे कैसे इधर से जगह तो चाहिए उनको अनचाने के लिए जब तुमको जो भी चाहिए वो उधर से ऊपर हो घेर इधर से इधर इधर घेर लिया वहां पर होना ही मुश्किल हो जाता है इसे डिवाइडर डाल देते डिवाइडर बोलते है नो रोडों को बांट देते इधर से कोई आ गया तब भी आज तो हमारे भारत वहां है वही नियम कानून चलता नहीं कोई इमरजेंसी है मजबूरी है तो बात अलग चीज देख करो लेकिन ना ऐसे थोड़ी हर वक्त करते चौबीस घंटा जब भी आवे जाए हम लोग भी आज उतर क्या है घुस क्या आए हम जाम नहीं किया ना हमने जाम नहीं लगा फाटक लग गई थी नीचे से स्कूटर निकाल के लाए लेट हो रहे थे ना वो पंक्चर हो गया था और लफड़ा हो गया पहले पंक्चर हुआ फिर फाटक बंद डेढ़ हम लोग यहाँ अच्छा ज्ञाता ज्ञातर अंतरे नी दूसरी ज्ञाता के बिना भी सीधे स्वभाव आदि विषय तुम ज्ञातया स्वभाव से ही जो है ज्ञाता को विषयत्व क्यों नहीं मानोगे एवं चेत तरी घटा दो या। फिर घटादी को सीधे विषय तो मान लो ना दूसरी ज्ञातता के बिना पहली ज्ञातता विषय मानने को बोल रहे हो इंद्रियों ने घट को देखा घट का ज्ञान हुआ ज्ञान से ज्ञात पैदा हुई ज्ञातता के वजह से घट विषय बन रहा है ऐसे क्यों मानते लंबी छोटी प्रक्रिया सीधा घट विषय बन रहा है क्या लोग आप ऐसे कहते हो दूसरी ज्ञापरी चौथी अन्य कहोगे पहले ज्ञात तो कोई विषय बनाओ तो हम तो कहते ज्ञातता तो तो कोई मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा घटा ज्ञाततया दो तो तरी घटा दो इसे पहले ही घट में विषय मान लो है किम ज्ञाततया तो ज्ञातता के एक अधिक करने का क्या फायदा है मत करो